भागवत महापुराण चतु स्क अथ सप्तविंशो सप्तव्यारंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा कालकन्या का चरित्र नारद उच इतरंजन सम्यलीय विभ्रमेहनी महाराज हरे बे पतिम् पति नारद जी कहते हैं महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई व्यवहार विहार करने लगी स राजा महि सिम राजन सुस्नाताम रुचिरा नाम कृता स्वस्तैनाम तृप्ताम अभ्यनंद अधी तरह स्नान करके अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महिषि का सादर अभिनंदन किया तयोपगू परिरंधरो काल रंगोधे दुर्त्यम दिवान चेती प्रमदा परिग्रह पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला सयान उन्नतमध महावना महारत पे महषी भुजोपदी तावेव वीरो मनुते परम यत तमोभिभूतो न निज परम च मध से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा तयम रममाण से काम क्षणार्धम इव राजन इस प्रकार कामचित से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई तुत्रण पुरंजन पुरंजन शतालेका विरायुषोर्धम था त्य दुहित पितृमा तेजस्कर शीलोदार्य गुणो पेता पौर्जन्य प्रजापते प्रजापते उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं दस हुई जो सभी माता पिता का श्रेय बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया स पंचाल पति पुत्रान पितृवंश वर्धनान दारय संयोजया मा सदित्री ही सदरि फिर पांचाल साल राजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का बंधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया पुत्राणापुत्रेक शत शतरवी पौरंजनो पौर वंश पंचालेषु समेधि पुत्रों में से प्रत्येक के सौ सौ पुत्र हुए उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुनंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया तेसु तदिग्धहारेशु गृहकोशाल जीव निरूढ़ ममत्न विषय स्वन्व्यत इन पुत्र पौत्र गृह कोश सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने के हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया ए जय च क्रतुभि घोर दीक्षित पशुमहारकैह पितृन् भूतपतिन् नाना यथा भवान फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के प्रसुहि में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की सभी सा कालो जो प्रिय प्रिय जो शिताम इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुम्ब पालन में व्यस्त रहा अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा, जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है चंडवेगा इतिहात तो गंधर्वाधि गंधर्वा तत् बलिना छठ्योत्तर शत राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है उसके अधीन 360 सौ साठ महाबलवान गंधर्व रहते हैं गंधर्वस्तादीर मैथुन्य शिताशिता परविद्या विलुम पंथी इसके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्लवर्ण की इतने ही गंधर्वियां गंधर्वियाँ भी थी ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग-विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है ते चंडगा अनुचरा पुरंजनपुरं हेतु भीरे त्र प्रत्ये धत् प्रजागर गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें पांच फन के सर्प प्रजागर ने रोका स सप्तरे को विशंत्या च शतम सहा पुरंजनपुरा अध्यक्ष हो गंधर्व युदे बली यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प सौ वर्ष तक अकेला ही उन सात सौ बीस गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा छीयमाड़े स्वंधे एक बहुत चिंताम परा जगा मृत सराष्ट्र पूव बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजाघर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई सा ये भपुर यामदुक पंचाले सुपार्षदेह उपनीतम बलिम गृण वह अपने दिनों तक वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य भय का उसे पता ही न चला काल से पर्यटन्ते न बिस्म प्रत्यनंदन कश्चन बहिस्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया दौर्भाग्यनाथ मनोलोके विश्रुता दुर्भगे तिथाम या तुष्टा राजर्ष तुम मृताधात पूर्वे भरम वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपने ही इच्छा से उसे वर लिया था इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था कदाचिमाशा ब्रह्म लोकान महिम गतम वृह बृहदृतम तू जानती काम मोहिता एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई तब मुझे नैतिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा मई संद्य विपुल आदम आदापम आदा सुख सुदुस्सह सातुर्मरकत्र मध्याचा विमुखो मुले मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्सह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे तथो बृहत्सकल्पा तो कन्या का यमनेश्वरमयोपदेष्टमा साध्यभ्रे नामनाभ तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्णन किया वनाष्य और कहा वीरवर आप जवनों में श्रेष्ठ हैं मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ आपके प्रतीक किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता द्वा विभा अनुशोचंती बाला ग्रह जल्लोक शास्त्रोपनतम न राति न तद जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता वो दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं अतएव सोचनी है अथो भज सुम भद्र भजंतिम वेदयाम कुरु एतावान्न पौरुषो धर्म धर्मो अनुकंपते भद्र इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दिनों पर दया करना ही है काल कन्याचो निशम्य यमेश्वर चिक्वर देव गुह्यम सम ताम भाषत कालकन्या की बात सुनकर यमनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा मया मैं निरूपितभ्यम पतिरात्म सधिना नाभिनंदोकोय ताम अभद्रम समता गतिर्भुक्ष कर्मा विनिर्मता याुक्ता प्रजान संप्रणेशसि मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है तू सबका अनिष्ट करने वाली है इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते अतः इस कर्मजनित लोक को तू अलक्षित होकर बला बलात् भोग तू मेरी सेना लेकर जा इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा प्रज्वारम भ्रता भगनी भव चराम्योभा न व्यक्तौम सैनिक यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहिन बन जा तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूँगा ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारीतायां चत स्कंजनोपाख्या सप्त